अब ईश्वर के गुणों का वर्णन अगले मंत्रों में करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसकी प्राप्ति में पांच प्राण निमित्त और जिसको सब योगी लोग समाधि से जानते हैं उसी की उपासना भृत्ियों के वीरपन को उत्पन्न करने वाली है ऐसा हम लोग उपदेश देंवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य जगत का पालन करता है वैसे ही जगदीश्वर सूर्य आदि अनेक प्रकार संसार को बनाकर रक्षा करता है। यही परमात्मा का बड़ा आश्चर य कर्म है ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ कोई भी पुरुष परमेश्वर की आज्ञा पालन के बिना बड़े अईश्वर्य को नहीं प्राप्त होता है। और यथार्थ वक्ता पुरुषों से सुने बिना परमात्मा का बो्ध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। जिससे सब लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐश्वर्यवान होएं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो धर्मात्मा राजा के सदृश संसार में निवास कराता और धनुर्वेद के जानने वाले वीर के सदृश विजय दिलाता है वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे जगदीश्वर जिन आपने हम लोगों के सुख के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार की औषधियां और जल रचे उन आपके हम लोग उपासना करने वाले होवें और आपको छोड़कर दूसरे की उपासना कभी ना करें इस सुक्त में दिन रात्रि द्वदान अंतरिक्ष पृथ्वी राजधर्म और ईश्वर के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह ऋग्वेद की संहिता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय 31वां वर्ग और तीसरे मंडल में 55वां सुक्त समाप्त हुआ अथतती आष्टके चतुर्थाध्याय आरंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुरिदानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव अप 56वे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों को कहते हैं भावार्थ किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि जो ईश्वर के किए हुए नियमों का उल्लंघन करे और जिस परमेश्वर के भ्रम रहित सुख रूप कर्म हैं उसी दया निधि परमेश्वर की सब लोग उपासना करो फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमेश्वर से प्रकृति आदि भूमि पर्यंत संसार रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थात ढंग पर चलाया जाता है वही पूज्य है ऐसा मानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जो जगदीश्वर बिजली के सदृश सब जगह व्यापक हो के प्रकाश करता धारण करता फिर भी न्यायधीश स्वामी अनंत महिमा से युक्त और अनादि जीवों का न्यायधीश वर्तमान है उससे डर के और पापों का त्याग करके प्रीति से धर्म का आचरण कर अपने अंतःकरण में सब लोग उसी का ध्यान करें फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सबके सुख की कामना करता है जिसमें सब जीव और लोकादि पदार्थ पृथक-पृथक क्रीड़ा करते और त्याग करते हैं उसको छोड़कर अन्य किसी की भी मत उपासना करो अब सबके निवास के लिए ईश्वर ने जगत बनाया इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस परमात्मा ने सब प्राणी और प्राणी भिन्नो के निवास के लिए जल स्थल और अंतरिक्ष रचे उस स्वामी की प्रतिव्रता स्त्री के सदस्य निरंतर सेवा करो अब ईश्वर की प्रार्थना के साथ जगत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे जगदीश्वर आपके पास से हम लोगों को धर्म से पुरुषार्थ युक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और निरंतर रक्षा करके सबके सुख के लिए विभाग को कराओ अब राज प्रस्ताव से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा लोग परमेश्वर के सदृश गुण कर्म और स्वभाव युक्त हुए प्रजाओं में वर्तमान हैं वे ही चक्रवर्ती राज्य और असंख्य धन को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो लोग जगदीश्वर के प्राणों के सदृश प्रिय राजा के सद्रिश उपदेश दाता न्याय धीश के सद्रिश नायक सूर्य के सद्रिश अपने से प्रकाशमान और सबका प्रकाश करता मान निरंतर भजते हैं वे ही शत्रुओं के दुख से जीतने योग्य सत्य के आचरण करने और अन्यों के सुख चाहने वाले हैं वे चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश शोभित होते हैं और वे ही इस संसार में रक्षा के अधिकारी हो इस सुक्त में ईश्वर जगत और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए अब 6 ऋचा वाले 57वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग अधर्म के आचरण से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करने वाले उत्तम वाणी का प्रयोग करने और सत्य धर्म का आचरण करते हुए सबकी इच्छा को पूरी करते हैं वे अत्यंत सत्कार करने योग्य होवें अब बुद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो शरीर और आत्मा के बल की कामना करते हैं वे ही विद्वान हो शास्त्र और ईश्वर के बोध से युक्त वाणी में रमते हुए बिजली आदि की विद्या को प्रसिद्ध कर और विजयमान हो अतुल आनंद को पा अन्य जनों को पूर्ण आनंद उत्पन्न करते वे ही जगत के पूज्य सबके गुरु होते हैं अब गृह आश्रम के कृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वे ही कन्याएं सुख को प्राप्त होती हैं जो कि अपने से दुगुने विद्या और शरीर बल वाले अपने सधिश प्रेमी पति की उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करती हैं वैसे ही जो पुरुष प्रेम पात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं वे ही परस्पर प्रीति पूर्वक अनुकूल व्यवहार से वीर्य स्थापन और आकर्षण विद्या को जान गर्भ को धारण उसका उत्तम प्रकार पालन सब संस्कारों को करके बड़े भाग्य वाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनंद और विजय को प्राप्त होते हैं इससे विपरीत व्यवहार से नहीं अब स्त्री पुरुषों के कृत्य का अगले मंत्रों में उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो स्त्री और पुरुष पृथ्वी और सूर्य के सदृश संयुक्त हुए वर्तमान हैं वे भाग्यशाली होते हैं जो स्त्री और पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर विवाह को करें वे मेघ के सदस्य उत्तम संतानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं भावार्थ जो स्त्री और पुरुष प्रसन्नता से विवाह किए हुए विद्या बुद्धि और उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृहस्थ आश्रम में वर्तमान होकर प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को उत्पन्न पालन और उत्तम शिक्षा युक्त करके तथा स्वयंवर विवाह कराके निवास कराते हैं वे ही गृहस्थ आश्रम में मोक्ष के सदृश सुख का अनुभव करते हैं भावार्थ स्त्री और पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त होकर युवा अवस्था में तुल्य गुण कर्म और स्वभावों की परीक्षा करके द्विगुण बल और अवस्था वाले पति और प्रेम पात्र स्त्री को प्राप्त होकर गृहस्थ आश्रम में सुख से रहें इस सुक्त में वाणी गृहस्थ्रम और स्त्री पुरुषों के कृप्त का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 57वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 58वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में शिल्पी जन के काम को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य प्रातः कालों को उत्पन्न करता है वैसे ही आत्मा में उत्पन्न हुआ बोध पूर्ण मनोरथ को उत्पन्न कर सत्य और असत्य का प्रकाश करता है जो विद्या धर्म से युक्त वा श्रेष्ठ वाणी जिसको प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का बोध भी प्राप्त होता है